हम लोग कितने रिकॉर्ड है शुणा श नो भगवत्तम श्रो बृहस्पति श शन्नो विषु क्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो प्रत्यक्षम ब्रह्मासी त्यक्ष प्रत्यक्षं वदिष घतम व ददश्या सत्यम व दी तमत तद्भक्ता हवत मवतो भक्ता ओ शातिशा शांति ओं सहनामत सहनो भुन सह वींकर बहे तेजस्वी नीतीत ओ शांति शांति शांति ओ यसास्वरोप छंदोभ्योद्यमृता आत्सं बोव स्रेधया आमृत्य दधारण भूयास शरीर मे विचर्षण जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्ण आभ्यांश्रो ब्रह्मण कौशो मेधया पीता श्रुत ओम गोपाया शांत शांत शांति ओ अहम वृक्ष से कीर्ति गिरे वर्धित्रो वाजिनी स्वृतमस्में द्रविगंस वर्चसमृतोदाचनम शांति शांति शांति कल इसको देखते खलुक्ति जन्म उत्पत्ति आदि अस्थि तद्गुण संवानो बहुवी जन्मस्थितभंगेखो तद्गुणसान बहुवी साथ मैनेशेषण विशेषको जोड़क सात्सा लीला तत्सदुणस अलग अलग किया अतदुण समझ जाता यहाँ पर जन्म ये विशेषण है आदि मतलब स्थिति स्थितिलय है विशेष्य है है ना? नुण क्या या, क्या होता है सिर्फ विशेष्य को ले रहा है मतलब स्थिति ये विशेषण को छोड़ दिया ऐसा होता है है ना? तब क्या होता है सिर्फ स्थिति लय को लिया तब वो जैसा मिट्टी जैसा प्रधान हो सकता है संख्यों का प्रधान उसमें सब कुछ वहां से आ रहा है वहां से जा रहा है ऐसे ऐसे हो सकता है है ना इसलिए जन्म ये दोनों लिया तो जन्म के लिए निमित्त कारण चेतन चाहिए इसलिए उपादान कारण भी चेतन ही होना है तद्गुण समिज्ञान बहुवी लिया समझ गए ना इसलिए तद्गुण संविज्ञान भवरी ही लेने से क्या हो रहा है एक ही चेतन को निमित्त भी मान रहा है और उपादान भी मान रहा है इसलिए बोला समझ गए ना यथ हाँ मतलब जहां से मतलब तद वाक्य शेषा बोलता है में। जो वो ब्रह्म है वो लेना ब्रह्म जन्माद्र जहाँ से ओहोरा है वो ब्रह्म है ना देखो जन्मच आदिशापेक्ष वस्तुवृत्तापेक्ष देखो जन्म स्थिति भंग बोला है यहाँ पर जन्मनश्चादित्यम श्रुति निर्देशापेक्षम श्रुति ही उसको ही आरम्भ ऐसा करता है क्योंकि ये चक्र जैसा है सृष्टि स्थिति लय सृष्टि स्थित लय इसलिए ऐसा भी बोल सकता है लय सृष्टि स्थिति ऐसा भी बोल सकता है है ना नहीं तो स्थिति लय सृष्टि ऐसा भी बोल सकता है ऐसा नहीं किया क्योंकि स्थिति को ही लिया है वो जन्म को ही आधी ऐसा लिया है श्रुति श्रुति ऐसा ही बोलता है ओ वह क्या आता है न वस्तुवृतापे संचा हम देख रहे वस्तुओं में ऐसा भी देख रहे हैं वो पहले घड़ा को देखते हैं बाद में घड़ा ऐसा बात आती है ओ घड़ा बाद में रहा बाद में टूट गया बोलते हैं है ना इससे वस्तुपेक्ष संचा श्रुतिस्ताव मुख्या है तो भूतानि आ गया यह जातानि जीवन्ति इसी कर्म में आया है ना युभूता जीवन यम संवशंती है क्रम्या जन्मस्थित प्रलयाना क्रमदर्शना वस्तूर्थ जन्मनालबर्मिण स्थितलवा घड़ा जैसा है जन्मना लब्ध घड़ा ऐसा बोलते ही वो घड़ा देख पड़ने के बाद सृष्टि होने के बाद ही आता है है ना को पहले नहीं बोल सकता उसके पहले शायद घड़ा है लेकिन नहीं बोल सकता है ना इसलिए लब्ध सत्याक बाद में है ऐसा एक भाषा वो आती है ना वो समय आया बाद में स्थिति है बाद में लय है ऐसा ही बोलता है इसलिए इसी, इसी कर्म को लिया है रहे ना बाद में बोलो सन्न धर्मेशा प्रत्यक्ष सामने है ना जी है ना <coughs> समझ में आ रहा है ना प्रत्यक्ष पर से हमको मालूम हो रहा है ना सन्निधाप धर्मिण ये धर्मी का जो कुछ धर्मी है है ना ये धर्मी का इदमान ये है ऐसा बोल रहा है अस्या का मतलब क्या है जन्म आदि अस्य अस् यथा दूसरा तीसरा पद है है ना अस्य मतलब ओ इसका जो इसका जन्मादि जहाँ से हो रहा है हाँ प्रत्यक्ष जन्म जगत का जन्मादि जन, जहाँ से होता है वो ब्रह्म है ना इसलिए यहाँ पर प्रत्यक्ष सन्निधा तस्वीर धर्मिण इतमान देशा यहाँ पर यहाँ पर धर्म क्या हो गया जन्म स्थिति लिया उपलक्षण मेरे बोला कल उपलक्षण हो गया इसलिए इससे हमको मालूम होता है है ना ओ वो सृष्टि जन्माधि जन्माधि धर्म संबंध अर्था मतलब ये सृष्टि उसका ऐसा क्यों आया है वो सृष्टि स्थित उसका ही धर्म है।, है ना इसलिए उसके बारे में सृष्टिवती आया है सरल है अब इसके बाद कठिन होता है है ना? बाद में देखो इति कारण यदेश अस्ग नामभ्या व्यात अनेक कर्तभोक्तृ संयुक्तस्य प्रतिनियत प्रतिनियत प्रतिनियत देशकाल देशकाल देशकाल निमित्त निमित्त निमित्त ऐसा नहीं है संस्कृत भाषा है प्रतिनियत देशकाल निमित्त बोलो मनसा है्रिया मनसा्यचिचना यदा जन्मस्थिभंगम यहाँ सर्वशक्ति त्रह्मी वाक्यशेषा यत कारण निर्देश अब सूत्रकार पहले बोलना है जन्म आदि अस्य य जन्म आदि में तद्गुण संविज्ञान बहुत ही बोला अस्या बाद में बोला ये अस्याम तो इसका जिसका जन्मादि किसका है इसका अस्य जगत का ये वो जहा से हो रहा है है ना अभी ये जगत का लक्षण बोल रहे हैं ये कारण निर्देश है ना मतलब ये ब्रह्म जो है वो कारण है निमित्तोपाधान कारण है बोला बाद में जगत के बारे में वर्णन कर रहे हैं। क्या है जगत नाम रूपा व्याकृत ओ नामरूप के द्वारा व्याकृत हो रहा है व्याकृत मतलब अलग अलग अलग अलग हो रहा है देखो जी मिट्टी ही है एक ही मिट्टी है वो घड़ा क्या ईंट किया, किया शराबा किया अलग अलग हो गया ना अभी इसलिए उसी प्रकार इधर नाम रूपाभ्या व्याकृत से अलग अलग जो हुआ है है ना वो शास्त्र क्या बोलता है श्रुति सर्वाणी रूपाणी विचित धीर नाम कृत् अभिवतन यदास्ते है।, है ना तो मतलब ये सृष्टि सब कुछ करके नाम सर्वाणि रूपाणि विचित्य अलग अलग सृष्टि करके उनमें नाम करत्व उनको नाम भी रखा अभिवदन्य दास यहां पर बैठकर कर वो ही बुला रहा है देखो वस्तुओं का नाम भगवान ही रखता है समझ आ रहा है आपको ये साइंस में जो बोलता है मतलब नहीं है ज्यादा डोंट बी मिसलेड बाय दैट, है ना नहीं तो ये नाम कैसा आता है जी सब लोग एक ही पद का प्रयोग करता है ना कैसा आता है हमारे देश में सब लोग सूर्य को सूर्य ही बोलता है सब लोग क्या कोई शुरू किया और बाद में जो वो बोला उसी को अलग बाकी लोग भी क्यों बोला जी है <laughs> ना उसी प्रकार अलग अलग देशों में एक एक नाम होता है इसलिए वो अलग अलग नाम ऐसा ही आता है एक देश इंग्लैंड में इंग्लिश में पूरा पर सब लोग सन बोलते हैं है ना यहाँ पर जो है भानवार पर सनडे यहा पर सोमवार चंद्र मूनडे है ना और शनिवार सैटर्न डे कैसे जी है या? थोड़ा सोचो है ना इसलिए शास्त्र क्या बताता है वो पदों को भी वही रखता है हम लोग क्या रखते हैं है? मालूम है ओ कुछ ना कुछ ऐसा पकाना उसको और एक नाम देना जैसा वो क्या उसको एक नाम रखा हम भी हम जो करते हैं उसको एक नाम रखते हैं दोसा बोलते हैं इडली बोलते हैं ये दोसा इडली को भगवान नहीं रखा है हमने रखा समझा है ना नाम अभ्याम व्यात ना? बाद में देखो अनेक कर्त भोक्तृ संयुक्त यहां पर नाम अभ्याम बोलने से क्या हो क्या हो गया ओ चेतन ही होना है देखो घड़ा को करने वाला चेतन ही होना है घड़ा नाम रखा घर बनाया उसको एक नाम रखा सिर्फ इसलिए चेतन ही होना है बाद में अनेक कर्त्र अनेकृक् संयुक्त ही है सारे जीव जो है, है। मतलब कुछ ना कुछ करने वाला है अपने कर्म को भोगने वाला है समझे ना और कुछ नहीं करके सिर्फ भोग करने वाला भी है और कुछ ले भोग नहीं है सिर्फ करता ही रहता है ये भी है ना जी कर्तृक्तृ संयुक्त इसका मतलब क्या हुआ कर्त भोक्तृ उन्होंने पैदा किया इसलिए वो कर्ता भोक्ता नहीं है इसका पहले कर्ता भोक्ता नहीं था ना उन्होंने ही सृष्टि किया कर्तभोक्तों को सृष्टि किया मतलब क्या है वो जो सृष्टि किया वो कर्ता भोगता नहीं है क्योंकि पहले कर्तवेश क्रियाफलाश्रिया देखो क्रिया फला जो है वो क्रिया से फल संबंधित है लेकिन क्रिया कब होता है नियत देश काल निमित्त है ना उस काल में उस देश में इस प्रकार की क्रिया होनी है है ना सब कुछ ग्रहण उस समय आ रहा है है ना जी ऐसा है नहीं और वो क्रिया है उसका फल भी हम भोगते हैं हम भी करते हैं कर्म उसको भी हम भोगते हैं ये भी है इसमें हमको थोड़ा स्वातंत्र दिख पड़ता है क्या है और हम क्या है ओ, हम कर रहे जब कभी चाहते हैं हम करते हैं ऐसा है लेकिन हम तो भोगना ही है उसको जो किया है इस कर्म को इसलिए यहां पर प्रतिनियता नहीं? देश काल निमित्त क्रियाफलाश्रेय से है नच्छा इसलिए क्या हो गया वो यहां पर देखो तो स्वभाव नहीं है स्वभाव से नहीं हो रहा है स्वभाव से होना इसका मतलब क्या है ये बोलता है ना वो हमारे पूर्वों में बोलते थे ऐसा क्या है सांख्य वो स्वभाव से सब कुछ रुटी होता है। आज के लोग भी स्वभाव से होता है बोलते स्वभाव बोलते ही क्या है वो किसी की अपेक्षा नहीं करके होना स्वभाव है, है ना अभी ओ किसी का स्वभाव मतलब क्या है छोटा बच्चा है है ना वो स्वभाव से ही खेलता है माता है ना जी वहा देश काल निमित्त कुछ नहीं है वो खेलता है ऐसा ऐसा पलटी करता है कुछ ना कुछ करता है। स्वभाव से देश काल निमित्त को नहीं चाहता है यह स्वभाव बन सकता है। जहां देश काल निमित्त की का आवश्यकता है वहां पर स्वभाव मतलब क्या है अपने आप हो जाना ऐसा हो सकता है और स्वभाव से जब होता है है ना उसमें ऐसा संबंध कुछ नहीं रहता है मतलब नहीं रहता है यहाँ पर देखो पूरा पूरा पूरा ब्रह्मांड म्यूचुअली कंट्रोल्ड है है ना? ऐसा ही थोड़ा सोचो वहां पर एक ग्रह गिर गया ऐसा सोचो पूरा पूरा सूर्यमंडल चला जाता है जी सूर्यमंडल चला गया तो वहां पर सब कुछ बैलेंस बिगड़ जाता है पूरा पूरा ब्रह्मांड नुकसान हो जाता है कुछ ना कुछ ना इसलिए स्वभाव से नहीं हो सकता है ना वहां पर जीव पैदा हो गया ऐसा बोला तो वहां पर एक प्रिंसटन में प्रोफेसर था नाम भूल गया मुझे बोला उसने वो क्या बोलता है द प्रोबेबिलिटी Of life emerging from by accident is the the same as huh? oh, when you a a printer's shop, all the letters will simply arrange into a fine dictionary. <laughs> Suppose you इज a सेम shop, all the letters will simply join into and make a dictionary. कैसा हो सकता है है ना यहाँ पर इतना है एक्सीडेंट्स हो रहे हैं मतलब क्या ये क्या बात करता है है ना इसलिए वो साइंटिफिक थियोरी ऐसा बोलते समय आप ऐसा डर जाना नहीं है है ना लेकिन में भी ये एक अच्छा एक फीचर है वो गलत समझा तो बाद में उसको ठीक करने के लिए कोशिश भी करता है hey, they're तो अभी ऐसा सोच रहा है बाद में उसको मालूम हो जाएगा है ना इसलिए प्रतिनियत देशकाल काल निमित्त क्रिया बश्रय से मनसा पे अचिंत्य रचना रूप से मनसा पे चिंत रचना रूप को मैं क्या बोलू इसका वर्णन नहीं कर सकता इसलिए मनसाप अचिंत्य है शरीर के अंदर देखो शरीर के अंदर ये डायबिटीज़ के लिए आई थिंक इट नॉट सो ओ पर दे वांट टू टेस्ट वेस्ट को सो इन द व्हेन व्हेन इट इट इज इज दून आई मीन सो वो कुछ ना कुछ दवा को टेस्टिंग मटेरियल को उधर भेजना चाहता है लेकिन क्या होता है तो इंजेक्ट किया तुरंत ऑफ़ ऑफ़ ब्लड ब्लड स्टैंड अप अटैक मेडिसिन एंड किल ऑल देम नॉट वन है ना इसलिए वो क्या करना ये पैंक्रियास तक नहीं जाने को नहीं छोड़ रहा है ना क्या करना अभी इसलिए वो क्या करता है उसको वरिंग करता है दवा को वो कैसा वहां पर पहुंचते ही एक्सपोर्ट हो रहा वो कवरिंग निकल जाना ऐसा अरेंजमेंट करता है वो करके वो फिर भेजता है भेजते ही क्या होता है इमीडिएटली ऑल दिस फाइटर्स वेलकम सोल्जर्स देर बी गोइंग एज इट इज गोइंग दे आर ऑल्सो मूविंग एक क्या है बाहर क्या है हम इमीडिएटली तो खतरा नहीं देख रहे हैं लेकिन लेट अस कीप अ वॉच ऐसा जाता है है ना बाद में वो फैंक्रॉस तक जाता है वहां पर एक्सप्लोड होते हैं हम जानते थे बदमाश है इसलिए फाइट करता है दे विल किल दम इंस्टेंटली इंस्टेंटली They don't allow। इसका मतलब क्या है हर एक ब्लड में लॉट ऑफ़ इंटेलिजेंस इज केप्ट देयर, है ना? क्या जी कैन यू इमेजिन मनसा पचिन तरचना है ना वो बच्चा पैदा होता है दूध है स्तर में दूध है दूध कैसा है दी फर्स्ट डोज इट इज वैक्सीनेशन फॉर एवरी ओके पतला है और बच्चा या बड़ा होते होते ये घाड़ा होता है ये क्या समझ रहे हैं ना इसलिए मनसापी अचिंत्य रचना रूप से है ना इसलिए ये सब कुछ इसका कारण क्या है कोई भी समझ नहीं सकता असाध्य है इसीलिए लोग क्या करते हैं एक एक फील्ड को रखते हैं वी विल स्टडी फिजिक्स वी विल स्टडी केमिस्ट्री वी विल स्टडी बायोलॉजी ऐसा बोलता है जियोलॉजी ऐसा बोलता है और बाद में वो भी बहुत बड़ा हो जाता है उसको छोड़ देता उसमें बायोफिजिक्स बोलता है उसमें मेटीरियल साइंस बोलता है ऐसा स्पेशलाइजेशन करता है बाद में उसको भी स्पेशलाइजेशन करता है वो आता रहता है स्पेशलाइजेशन, इट कम्स गोसाउन श्रिंकिंग लाइक दिस है ना इसलिए वो जब ऐसा श्रिंकिंग होता रहता है उनका व्यू बहुत कम है <coughs> इसलिए एक सिद्धांत को करना चाहता है ऐसा सिद्धांत क्या उसमें गलत होता ही है। हैडरस्टैंड देखो जब कंप्लीट को छोड़कर सिर्फ एक भाव को लेकर आपने कुछ ना कुछ जजमेंट किया वो गलत होता ही है एज अ रूल क्यों वट द रीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेस्ट समझ आ रहे कुछ भी स्वतंत्र नहीं है सब कुछ एक मूल से आया है इसलिए छोटा छोटा लेते रहा वो कैसा हो सकता है हर एक सेंटिक थियरी टू बी अनसक्सेसफुल आप वो पढ़े लिखे हुए लोग हैं कम से कम इसको नाम सुनो कुर्दगोडल नाम से एक है कुर्द गोडल नाम को इसको थियर प्रूव इट क्या थ्योरम मालूम है लेकर आपने किया तो उसमें गलत होता है इसका मतलब क्या है साइंस विल नेवर सक्सीड इन फाइंडिंग द अल्टीमेट ट्रूथ है ना इसलिए वो यहां पर क्या बता रहा है यहां पर शास्त्र में ऐसा पीस मिल नहीं ले रहा है पूरा पूरा जगत को एक साथ लिया है लेकर जन्मस्थिति भंगम यथ है न सर्वज्ञात सर्वशक्ति कारण ब्राक बार बनाकर रचना छोड़ दी क्या बार बार इंटरनेशन करता है देखो जी भगवान नहीं रहा तो कुछ नहीं हो सकता देखो ऐसा नहीं कर सकता न ऐसा भगवान रहना जी अंदर सारी डेवलपमेंट अंदर हमेशा उसके में, उसमें है सर्वत्र है ऐसा सोचो डोंट सी इट एज ए सॉर्ट ऑफ अ पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट देखो ऐसा नहीं किया कहां से किया कैसा कर सका पर जो स्ट्रेंथ है ऐसा करने के लिए कहां से आया किसका है है ना एक बीज को अब डाला ऐसा स्प्राउट हो गया कैसा हो सकता है ठीक है बाद में जो तो बड़ा बड़ा होने दो जी बड़ा कैसा हो रहा है नीचे क्यों गिरना है कंट्रोल रखा है ना और इसमें ऐसा कंट्रोल करना है ना कंट्रोल रखे ना कंट्रोल कर रहा है इसका मतलब चेतन होना ही है ना देखो जी अभी देखो अभी हमारे देश में समृद्धि है अभी बीस साल से है है ना इसका कारण कौन है क्या कांग्रेस है बीजेपी है कौन है बोलो आप अमेरिका गिर गया ना क्यों कौन है कारण ये घिरना चाहता था ओ सा के पास न्यूक्लियर वेपन रखा है लेकिन उसको कोई नहीं एक्सपोर्ट कर सकता समझ रहे आ ना इसलिए और ह्यूमन थिंक्स दैट इज़ ऑल पावरफुल एंड ऑल दैट ही ही कैन डू डू थिंग कुछ नहीं कर सकता है है ना इसलिए मनसा पिछना सामर्थ्य से यथ सर्वज्ञात सर्वशक्त देखो ऐसा कुछ उसके कंट्रोल में ही है ऐसा बोला वो सर्वज्ञ सर्वशक्त तो होना ही है जहां कहाँ आप व्यवहार को देख रहे हैं जहा जहां आप एक क्रम को देख रहे हैं वहां पर सर्वज्ञित्व सर्वशक्तित्व रहना ही है और हम लोग किंच है इसलिए हम जो कुछ बोलते हैं वो सब कुछ गलती है चला जाता है बड़ बड़े बड़े साइंस बोलता है है ना आ, कौन सा साइंटिफिक रिक्वेयरमेंट है बोलो है ना जी एवरीथिंग गोज इसलिए सर्वज्न सर्वशक्ति ही होना है समझ आ गया आपको इसलिए ओ, इतना बोलने से सर्व सर्वग्या, सर्वज्ञात सर्वशक्त कारणात उस कारण से हो रहा है ये जगत इसलिए जहां से हो रहा है तद्ब्रह्म ब्रह्म वाक्य शेष इसका मतलब क्या है जन्माद्य तद्ब्रह्म अतः से जन्मादि इस जगत का हो रहा है वही ब्रह्म है ये वाक्य शेष है मतलब इसको जोड़ना पड़ता है बाद में देखो बोलो अन्मी भावणे इति यास्क जन्मस्थिनाशाइम यस्कपरीपटिता जायते अस्यादीना ग्रहणे जगतस्थिकानवा मूलकार उत्पत्तिस्थिनाशा जगतृता स्यु इति आशंके तशंक य उत्पत्ति ब्रह्मण त्रवा स्थित प्रलयचता गृह्य अभी ओ सृष्टि स्थिति ओसृष्टिस्थितल इतना ही नहीं है अलग अलग विकार है ये बढ़ रहा है प्रणाम हो रहा है है ना नीचे गिर रहा है बुरा हो गया है ऐसा बोलते हैं ना अलग अलग भाव विकार है ये अलग अलग भाव विकार जो है त्रिष्वे व्रिश्वे व मतलब क्या है जन्म स्थिति भंग जो बोला है इनमें ही वहां पर रहता है जोड़ा है उसको हिसाब में ले लिया है इति वो किन तीनों में हो गया है जन्म स्थिति नाश में हो चुका है है ना आसान है ये डिफिकल्ट नहीं है, है ना अभी इसको क्यों बोल रहा है देखो यास्क परिपटिता जायते अस्ति इत्यादिना ओ यास्क का निरुक्त है उसमें ओ बोलता है क्या है जायते अस्ति वर्धते परिणमते अपक्लते विनश्यति बोल रहा है इसका तो मतलब क्या है जायते मतलब पैदा होता है अस्थि है वर्धते बड़ा हो रहा है परिणमते वो बदल रहा है अपक्षीयते क्षीण हो रहा है विनश्यती नाश हो रहा है छ बोला है है ना? अभी ये बोला है वो क्या है देखो अभी जो वस्तु है उसके बारे में बोल रहा है एक वस्तु पूरा जगत नहीं लिया है एक वस्तु कुछ भी ले लो कुछ भी ले लो जायते शुरू हो गया अस्थि है बाद में वर्धते बड़ा हो गया परिणमते अपक्षीये विनश्यते है ना अभी ओ जो कुछ और है वो ऐसा ही है ये जातम तनमर्त्यम जो पैदा होता है वो नष्ट होता ही है कुछ भी हो कुछ भी हो इसलिए मैं इस अर्थ में बोलता हूं साइंस शुरू हो गया ना वो भी जाता है वो कंप्यूटर आ गया ना वो भी जाता है कब जाता है कैसा जाता है हमको मालूम नहीं है जाता है क्योंकि पैदा हो गया है है ना क्या कुछ ना कुछ प्रवाह आ गया कुछ ना कुछ भूकंप हो गया सब कुछ बाद में जो सब लोग छोड़ दिया ऐसा हो सकता है नहीं तो बोर लग गया वो हो, हो सकता है नहीं तो और कोई हमेशा इसको वायरस डालते रहा इसलिए सब छोड़ दिया ऐसा हो सकता है। कुछ, कुछ भी कारण कुछ भी होता है है ना इसलिए रहने वाले चीज जो है उसके बारे में छह परिणाम को बोल रहा है इत्यादि नाम ग्रहणे तेषा जगत स्थिति काल जगत स्थित है जब है अस्थित काल में ही ये सब कुछ है है ना संभाव्य मूल कारण से नाशा जगत अनुगृीता है ना क्या है से को जगत का क्या इसको ले लिया है ऐसा नहीं आना क्योंकि जन्मादि इतना ही बोला है ना जी जन्मादि बोलने से जाए ऐसा आ गया ना बाद में अस्थि हो गया बाद में अप्रणते शायद जन्मादि इतना ही बोला है ना इसलिए वो यास्क निरुक्त में जो है उसको ही बोले बोले होंगे सूत्र में क्या समझ पा या नहीं हाँ। ऐसा ओ किसी को लग सकता है आशंकेता जन्मादि इतना ही बोला है इसलिए आदि में भी आ सकता है है ना इसलिए लिया होगा ऐसा इति या उत्पत्ति ब्रह्मणा तथा स्थिति प्रलिश गृह्यंते है ना यह ऐसा शंका नहीं होना इसलिए उत्पत्ति जिसका है ब्रह्म से तत्रि प्रलेश उसका ही पूरा पूरा स्थितिलय को भी स्वीकार किया है स्पष्ट हो रहा है ना है बोलो न बेनाथोक्त जगत यथोक्शेषण ईश्वर मुक्ति अनत प्रधान अचेतनाणुभ्य अभा संसारिणो व्या संभाव शक्य स्वभाव विशिष्ट देश काल ना? अभी ये ब्रह्म बोल रहा है ना? वो ब्रह्म ही है और कुछ नहीं हो सकता इसको बोला जगत का वो वर्णन पीछे किया ना वो क्यों किया है इसलिए किया है देखो यथोक्त विशेषण से जगत वो पीछे वो विशेषण हमने जो दिया है जगत का बारे में वो ऐसा जगत का यथोक्त विशेषण ईश्वर मुक्तवा यथोक्त विशेषण क्या है सर्वज्ञत्व सर्वशक्तित्व रहने वाला ईश्वर इसको छोड़कर किसी से नहीं होगा किसी से मतलब क्या है अन्य तो प्रधानात अचेतना अचेतन प्रधान से नहीं हो सकता अणुभ्य वैशेषिकों का ये नहीं हो सकता अभावात वो अभावत मतलब शून्यवादी बोलता है ना ऐसा नहीं हो सकता संसारिण वहां पर एक ईश्वर को करता ऐसा ऐसा बोला है स्वभाव स्वभाव नही होता क्योंकि मैं उस से बोला विशिष्ट देश काल निमित्ता न देश काल निमित्तों को यहां पर लेना है अगत्य है इसलिए संभाव से नहीं होगा Uh, uh, स्वभाव से नहीं होगा स्वामी जगत के विशेषण कौन से है? पैदा होना वगैरह जगत विशेषण है देखो जी यहां पर क्या हुआ प्रतिनिधेशमित क्रियाफलाश्रय से मन साप्य चिंतरचना रूपया बोले ना जगत का वर्णन है ना ऐसा जगत वही है देखो वहां पर देखो अन्य तो प्रधाननाथ अचेतनाथ है कहां पर है नाम रूपाभ्याम व्याकृत्या जो बोलता है वो चेतन ही होना है है ना ओ जड़ प्रधान नहीं कर सकता है उसको है ना बाद में ओ वो वही ऐसा ही है है ना ये जड़ है लेकिन वो लोग बोलते हैं ओ ऐसा ईश्वरीय एक है ऐसा हम रखेंगे ऐसा बोलता है इसके बारे में बाद में बोलूंगा यह मणु से ही नहीं हो सकता अभाव हाँ से भी नहीं हो सकता संसार से भी नहीं देखो संसार से क्यों नहीं हो सकता अनेक कर्तुभक्तृ संयुक्त कर्तभोक्तों को वही पैदा कर रहा है कर्तभ तो ऐसा कर सकता है कर्ता भोक्ता तो ही क्रिएटेड ना इसे से नहीं हो सकता है है ना इसका मतलब क्या हुआ वो वो सर्वज्ञ सर्वज्ञ सर्वशक्त है है ना सर्वज्ञ सर्वशक्त है यहां पर झट से एक प्रश्न उठाता है देखो जी आपने ईश्वर को सर्वज्ञ सर्वशक्त ऐसा मान लिया और बाकी संसारी लोग जो पैदा हो गया वो जीव है वो सर्वज्ञ नहीं है सर्वशक्ति नहीं है इसलिए जीवेश्वरी तत्व कैसा आ सकता है प्रश्न समझा मैं थोड़ा सा तो जो है अब ब्रह्म को बोल दिया आपने उतना ही नहीं वो संसार से नहीं हो सकता ऐसा भी बोला है संसारी कौन है जीव ही है इसलिए आपने ही स्वीकार कर लिया जीव किंच है किंचित शक्त है ऐसा स्पष्ट ऐसा आप ही स्वीकार कर रहे हैं ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्ति है जीव ऐसा नहीं है ऐसा बोल रहे हैं आप ही बोल रहे हैं इसलिए जीवेश्वर एकत्व कैसा हो सकता है प्रश्न मालूम हो गया है ना समझ लो यहां पर देखो ऐसा किंच जीव जो है वो क्या है बोलो वो कर्ता भोक्ता है. है ना कर्ता भोक्ता बोलते ही उसमें विद्या है अध्यास वर्ष में इसका सिद्ध किया है समझ तो तो आ रहा है अध्यास वर्ष में स्पष्ट हो गया कर्तृत्व भोक्तृत्व उसमें कैसा आ रहा है विद्या से आ रहा है है ना इसलिए जब तक अविद्या है तब तक उसको ईश्वर ऐसा नहीं बोलता है शास्त्र क्या बोलता है उसको अच्छा कर्म करो मन को शुद्ध रखो ओ ईश्वर क्या है ढूंढो उसका अनुग्रह चाहो है ना उसको आप समझने के लिए अनुग्रह ही आत्यगत्य है इसलिए उसका पालो ऐसा बोलता है बाद में जिज्ञास होते ही समझने के लिए कोशिश करो ईश्वर को बोलता है और समझने के लिए व्यवस्था भी क्या है शास्त्र को दिया है, है ना शास्त्र को पढ़ के पढ़ के पढ़ के मुझे आखिर में मालूम हो गया ओ मैं करता भोगता ऐसा वही समझा था ये ठीक नहीं है क्योंकि ओ प्राज जो है उसमें करतृत्व तो भोक्तृत्व तो ऐसा कुछ नहीं है उठने के बाद मैं इसके बारे में ऐसा बोल रहा हूं लेकिन उधर मैं कौन हूं मैं नहीं जानता था, था। इसलिए कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो ऐसा रखने पर भी ठीक ही हो गया लेकिन मैं कौन हूँ ऐसा श्रुति बोल रही है वहां पर मैं कौन हूँ आप ब्रह्म है बोल रहे हैं समझे ना ब्रह्म ऐसा बोलते ही मैं परीक्षा करके ओ प्रमाण के द्वारा मैंने अवगति को पाया प्रमाण के द्वारा ब्रह्मावगति को पाया मैंने तब क्या हुआ मैं जीवन नहीं इसलिए सर्वज्ञ सर्वशक्तित्व ये, ये, ये अविद्या से जुड़ा हुआ जीव को बिल्कुल नहीं बोल रहा है उसमें समझे ही नहीं है लेकिन वो अविद्या से जो निवृत्त हो चुका है उसको बोल रहा है गया देखो इस वाक्य को देखो निर्बाधिक अविद्यात जी ईश्वर ही ईश्वर है किम पुनर्जीव ईश्वर क्या जीव को ईश्वर सामन धर्म तो हईही नहीं ऐसा पूछा न ना नास्त्यही नहीं ऐसा नहीं है विद्यमानी रहने पर भी समान धर्म रहने पर भी तत्तिरोत अ दिव्यवधान अविद्या ऐसा एक अड़चन आ गया है ये प्रकट नहीं हो रहा है समझ मैं प्रकट नहीं हो रहा है अविद्या ही अड़चन है है ना क्या पूछो ये जो जीव पैदा हुआ तो सारे जीव अविद्या के साथ ही पैदा हुए क्या हाँ फिर क्या नहीं अच्छा। नहीं नहीं नहीं तो तो तो पैदा पैदा पैदा होता होता होता होता होता बिल्कुल बिल्कुल बात है है से ये ये रहा आरंभ हुआ होगा कभी करें विद्या रही होगी देखो जी आप अबे सो बार अभी सुना है ते ते होता ही रहता है क्या जी हुआ होगा ऐसा आप कह रहे हैं है? ना तो उस वाक्य में मतलब बहुत कम है पहली बार जब कहा तब होगा आदि आदि आदि हो हो गया ना। हो गया ना ना है है है मैं अविद्या अविद्या इसको क्या ये नहीं दी है। हम ऐसे कहें तो ये उचित होए अनुचित होगा जैसे प्रकृति के तीन गुण होते हैं प्रकृति के तीन गुण हैं प्रकृति ही सृष्टि का निर्माण करती है अपने तीन गुणों से जब तीनों गुणों की साम्य होती है हाँ। उससे मैं प्रकृति सृष्टि का निर्माण नहीं कर पाती हाँ। जब उनमें थोड़ा उन बहुत अंतर आता है तभी सृष्टि का निर्माण होता है क्या इसको हम कैसे कहेंगे? अच्छा ये सांख्य का सिद्धांत है उसका खंडन बहुत जोर से होता है साम्यवस्था ऐसा है ही नहीं ऐसा बोला तो सृष्टि नहीं हो सकता साम्यावस्था आपने श्रिण रखा श्रिण नहीं, हो नहीं हो सकता सामया अवस्था ऐसा रखा आपने उसमें कुछ ना कुछ बदलाव ले आने से ही होता है बोल रहा। ले आने वाला कौन है ये जब में जब में परिवर्तन हुआ कैसा हुआ तो कैसा हुआ जी यही इसीलिए तो ना, वो क्या माया ऐसे कुछ अभी जा ठीक है जी देखो वो या या या ये वो सब है इसलिए हो रहा है इसका मतलब पहले भी रहा वही स्पष्ट होता है ना उधर ही स्पष्ट होता है देखो सांख्य जो बोलता है समस्थिति में रहता है ऐसा ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है है ना इसलिए मतलब वो फर्क क्यों होता है ऐसा पूछा समस्थिति मतलब समस्थिति भी नहीं है एक अलग छोड़ो समस्त ऐसा नहीं है ये भी गलत है लेकिन ऐसा रखने पर भी वहां पर उसको थोड़ा चलन को पैदा करने के लिए उसके पहले जो विद्या संसारी जो है उसके उससे ही प्रेरित होकर करता है भगवान अव जी इस है देखो आप इतना बोलने के बाद भी आपको बोल रहे हैं लेकिन ठीक नहीं है ऐसा आपको लग रहा है अभी देखो दृष्टान देता हूँ अभी x एक्स वही एक्स ऐसा लिखता है जी ठीक है अभी यहाँ से स्कूल में सिखाता है एक ग्राफ लिखता है सीम तीटा को लिखता है है ना स्कूल में पढ़ाता है वो यहाँ से शुरू करता ऐसा ऐसा शुरू करता है ये प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर हो गया पीछे पीछे भी ऐसा है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ऐसा है कब शुरू हो गया आपके पास पेपर इतना ही है इसलिए यहां पर शुरू करते हैं पेपर लंबी रही और इसके पीछे भी जा सकते हैं है ना इसलिए जैसा सैन तीटा को आरंभ नहीं है अंत नहीं है उसी प्रकार सृष्टि को भी आरंभ अंत नहीं है एक एक सृष्टि नष्ट होता है फिर एक बार सृष्टि होता है धाता कल्पयत। यथा हर एक बार यथापूर्वम बोला इसका मतलब क्या है? उसके पहले एक है क्या स्पष्ट है इसलिए अविद्या हमेशा रह रहा है जीव हमेशा है जीव नित्य है या नहीं न जायते मतलब क्या है अविद्या है। बिना अविद्या जीव रह सकता है अविद्या को छोड़ते ही जीव नष्ट हो जाता है ना इसलिए संसार अभियम अनाज है ना? ये कोटेशन कहां से है भी आपने... अब अब इधर है ठीक इनके क्वेश्चन का वो वो आंसर नहीं अब जो एकदम पे आ गए हैं डिफरेंट फ्रॉम द और वो उस ब्रह्म की ही बात कर रहे हैं या सम क्वालिफिकेशन प्रश्न उठाया आपने क्या पूछा प्रश्न क्या था वो सर्वज्ञ सर्वशक्ति पहले कारण ब्रह्म को बताया ठीक ठीक है है अच्छा अच्छा ठीक है अभी अभी ये ये प्रश्न उसी को अभी आना था सर्वज्ञ सर्वशक्ति ऐसा आ गया दो बार आया है लेकिन वहां पर क्या बोला है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ऐसा बोला है मेरी स्टलतीली ब्रह्म को छोड़ दिया ईश्वर को लेके आ गया लेकिन बीच में उसी को ईश्वर भी बोल रहा है समझ में प्रश्न स्पष्ट है ना अभी इसका मतलब क्या है ठीक तरह से देखो मतलब क्या है ये बहुत लंबा उत्तर होता है अभी देखो ब्रह्म कैसा है सन्मात्र है एकदम निर्विशेष है, है ना अभी उसको समझाना है वही शास्त्र का तात्पर्य है इसलिए उसको समझाने का क्रम क्या है भगवान ही क्या है क्या क्या है देखो मुझे मैं समझाने के लिए व्यवस्था क्या हूं क्या है मैं ही सृष्टि कर रहा हूं क्या बोल रहा है बहुस्याम प्रजा ये मैं अलग अलग रूपों से मैं खड़ा होता हूं ऐसा ब्रह्म ही बोल रहा है बाद में तत्सृष्टवा तदेवानुप्रविश्या बोल रहा है बीच में अनेर जीवेनात्मु बोल रहा है है ना? नीयंते जीवंती सृष्टि स्थित सब कुछ बोल रहा है ये क्या हो गया ये सब कुछ मैंने जो बताया वो सब कुछ ब्रह्म को निर्विकल्प निर्विशेष ब्रह्म को समझाने के लिए क्रम है ठीक हो गया अभी इस क्रम जो है और निर्विशेष ब्रह्म जो है उसमें थोड़ा तुलना करके देखा क्या है क्या जी बोलते हैं आप निर्विशेष है, है कुटस्थ है कुछ नहीं कर रहा है ये भी बोल रहे है वो ही सृष्टि कर रहा है वो ही प्रवेश कर रहा है वही सब कुछ हो रहा है ये भी बोल रहा है कूटस्त बोला तो यह व्यवहार नहीं रह सकता यह व्यवहार नहीं रह रहता इसको स्वीकार किया तो कूटस्त नहीं हो सकता इसलिए दोनों को बोल रहे हैं ना प्रश्न शायद इससे स्पष्ट नहीं हो सकता है ना अभी उत्तर देखो क्या हो रहा है देखो मैं वहां से आ रहा पहले बाद में यहां से जाऊंगा ओ ब्रह्म का स्वरूप ब्रह्म एक ही है सदैव अग्रासित एक सब कुछ ब्रह्म एक ही था वो कैसा है सन्मात्र है सदैव अग्रासित यह जगत जो है वो उसमें एक रूप से रहा एक रूप से रहा मतलब कुछ वहां पर जगत का चिन्ह भी वह जहां नहीं है समझ आ गया आपको अभी उसका स्वरूप जो इस पर कर कह रहे हैं वो उस स्वरूप से सर्वशक्तित्व उसका स्वरूप है सर्वज्ञित्व उसका स्वरूप है है ना लेकिन स्वरूप में जो सर्वज्ञित्व सर्वशक्तित्व है उसको जब तक प्रकट नहीं करता है तब तक उसका अस्तित्व हमको मालूम नहीं होता स्पष्ट हो गया ना अभी सर्वज्ञ सर्वशक्त को ओ, okay, उसको प्रकट कैसा करना है ना मतलब उसकी स्वरूप मतलब शक्ति उसकी ही शक्ति है स्वरूप से अलग नहीं है शक्ति लेकिन शक्ति जब प्रवृत्त होता है एक्टिव होता है तब अलग सा दीख पड़ता है देखो जी आप मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो समझ रहे हैं समझ रहे हैं ऐसा मैं पहले नहीं जानता था कब जाना मैं आप इधर आ रहे हैं सुन रहे हैं ठीक ठीक प्रश्न पूछ रहे हैं और समझ रहा है इसका मतलब क्या है आपका समझ जो है समझ कहने का सामर्थ्य वह प्रकट हो रहा है प्रकट होने के बाद भी मुझे रहा। समझ में आ गया आप जानते हैं ऐसा है ना जब प्रकट किया प्रकट करने आप से आपसे अलग हो गया ना? उसी प्रकार जब प्रकट करता है अपने स्वरूप को वो प्रकट हुआ रूप जो है उसको प्रकृति माया इत्यादि शब्द से पुकारते हैं समझा अभी महसा मुकारने पर भी देखो उनका समझ अच्छा है समझ रहा है व्यर्थ होने के बाद मुझे मालूम पड़ा है ना महसा कहने पर भी वो आपसे अलग नहीं है लेकिन व्यवहार के लिए ऐसा बोलना पड़ता है उनको असामर्थ्य है इसलिए सामर्थ्य है ऐसा बोलते हैं अभी सामर्थ्य उसका सामर्थ्य ऐसा बोलते हैं मामा माया ऐसा बोलता है मामा माया ऐसा बोलने से इसका मतलब मैं मामा माया और मेरी पत्नी उधर है अभी अभी इधर नहीं घर में नहीं है और माताजी का घर गई है ऐसा नहीं है मामा माया बोलने पर भी और वो मा वही है आ, लेकिन प्रकट होने के लिए मामा माया बोलता है प्रकट होने के बाद समझ लिया बाद में ये सब कुछ प्रकट हो गया है ना इसलिए मैं क्या कर रहा हूं वहां से आते समय उसका स्वरूप को ही शास्त्र क्या कह रहा है ओ माया ऐसा अलग सा दिखा के बाद में उसका व्यवहार को सब कुछ बोला है ना अभी क्या हो गया मुझे इसको देखा इसको देखा इसको देखने के बाद मुझे क्या हो गया वो ब्रह्म ऐसा कुछ है ऐसा पहचान लिया वो इतना क्या है इसलिए वो सर्वज्ञ होना है वो सर्वशक्ति होना है ऐसा भी मालूम हो गया ना बाद में ठीक है वो कौन है ये तो उसका प्रकट रूप है लेकिन वो कौन है ऐसा मैं जानना चाह मैं चाह तब भगवान वेद को भी दिया है मैं जानने का क्रम को भी बोला है उसमें इसलिए मैं धीरे धीरे उधर गया वो व्यवहार को छोड़ा प्रकृति को गया सृष्टि स्थित व्यवहार जो है उसको प्रकृति को गया ये सब कुछ प्रकृति से अलग है या वही है बोलो वही है ना बाद में इसको छोड़ा मैं अभी प्रकृति को पकड़ा ऐसा तो चाहिए ना बाद में क्या देखा ये प्रकृति किसका है उसका है उसका है मतलब अलग है वो उसको पाकिट में रखा है नहीं जी वही है शक्ति शक्ति अन्यवाद हो गया इसलिए उसका स्वरूप को ही मैं अलग सा मैंने जान लिया ये ठीक नहीं वो वही है है ना वही है मतलब हो गया फिर एक बार निर्गुण हो गया फिर एक बार निर्गुण हो गया है ना इसका मतलब क्या है ओ सृष्टि स्थिति बहुभवना मतलब अलग अलग रूपों को पाना अनुप्रवेश करना ये सब कुछ इसको क्या बोलता है अध्यारोप बोलता है अध्यारोप के द्वारा ही उधर हम जाते हैं उधर जाने के बाद ये अपवाद हो जाता है अपवाद करने का जरूरत नहीं अपवाद हो जाता है उसको पहुंचते ही अपवाद हो जाता है समझ में ज्ञान आपको इसलिए यहां पर क्या है ब्रह्म ही ईश्वर है ईश्वर ही ब्रह्म है लेकिन अलग सा दिखाया क्यों जन्माद्य से व्यवहार को बोला है ना अभी व्यवहार को बोलने के लिए ऐसा दिखा बोलना पड़ा व्यवहार की विवरण देने के लिए ऐसा बोलना पड़ा किसी अध्यारो बोलता ब्रह्म से ही सीधा सीधा तो बोल रहा हूँ ना वही को बोल रहा हूं ना क्या मैं क्या अलग बोल रहा हूं ब्रह्म से ही ऐसा आ रहा है बोला है ऐसा बोलने के लिए ईश्वर का नाम क्यों लेके आया ब्रह्म वो नहीं करता इसलिए ईश्वर का नाम लेके आना ही है तो तो उन्होंने वही कहा ना कि आप ब्रह्म से आया ईश्वर को तो कहा नहीं उसी को बोल रहा जी आप लिख रहे हैं इसको नहीं सुना देखिए अभी फिर एक बार सुना फिर एक बार सुनो अभी ब्रह्म से ही आया है सब क्यों बोला ब्रह्म कूट है ब्रह्म से कुछ नहीं आता है नहीं। नहीं लेकिन ब्रह्म को दिखाने में क्या करना पड़ा मैं ही छोड़ा ब्रह्म क्या करना पड़ा ब्रह्म अपने स्वरूप को ही दिखा रहा है उसे ये जगत भी अलग नहीं है माया भी अलग नहीं है ठीक है लेकिन वो ऐसा ही रहा तो ये प्रकट नहीं हुआ तो ब्रह्म समझ में नहीं आता है इसलिए आर्टिफिशियली सुनो अभी आर्टिफिशियली ब्रह्म का स्वरूप जो है उसके शक्ति सर्वशक्तित्व उसको ही माया ऐसा अलग सा करके दिखाया बोला अलग सा करके बोलते ही तब ईश्वर हो गया वो ब्रह्म ही था लेकिन अलग सा में जब बोला वो ईश्वर ऐसा नाम आ गया समझ आगे ना अभी ईश्वर के बारे में बोला लेकिन वास्तव में ईश्वर बर्म से अलग नहीं है इसलिए मैंने बोल रहा हूं अलग सा, क्योंकि इसको दिखा रहे हैं ना? ठीक। आपको एक दृष्टांत बता दो बैठने दो वहाँ पर सूर्य रश्मि है सूर्य रश्मि क्या है ये वर्णन करो ये वाइट लाइट है ठीक है वहां पर रंग नहीं है, है ना रंग नहीं है क्या है जी मैं इस पर, पर प्रिज्म को रखा जाए प्रिज्म कैसा है प्रिज्म भी ऐसा ही है <laughs> क्या समझ में रहा है प्रिज्म और सूर्यरक्ष्मी जैसा कलरलेस है वो भी कलरलेस है लेकिन प्रिज्म के द्वारा वो गया तब ये निकला प्रिज्म भी वाइट लेट के स्वभाव से अलग नहीं है लेकिन उसके द्वारा जब आता है सात रंग दिख पड़ा अभी बोलो सात रंग सूर्य अलग है नहीं है वहां पर रंग ही नहीं है बोल रहे हैं ना आपको जो ऑपोजिट सा दिखता है ऑपोजिट नहीं है अभी समझ में आया ना इसलिए अध्याशा ब्रह्म को समझाने के लिए अध्यारोप हो रहा है उसे अलग सा दिखाई है वस्तुतः तो तो तो तो वो है नहीं। आ, ऐसा नहीं है है ना यहां पर और एक आदर को अभी उसको और थोड़ा ज्यादा में बोलना है मैं इतना बोलने के बाद आपको ऐसा शायद लग सकता है कि अध्यारोप मतलब पूरा पूरा कल्पित है वस्तु नहीं है आपको एक प्रश्न आता है ओ समझाने के लिए कुछ ना कुछ बोला है सृष्टि कर्तव्य को नहीं लगा सकते ना। ब्रह्म को अभी लगाते हैं ईश्वर के लगाना है सुनो ईश्वर अलग है सर रखो ईश्वर को ही मैंने लगाया ब्रह्म ब्रह्म क्या मुझे जा, मैं जान सका ब्रह्म को समझे गया आपको इसलिए ब्रह्म को लगाना ही अध्यारोप है स्पष्ट है आपको देखो ब्रह्म में कर्तृत्व तो नहीं है यह वास्तव है स्वरूप में नहीं है लेकिन जो कर्तृत्व तो है वो ईश्वर में है लेकिन ये ईश्वर ब्रह्म से अलग न रहने से उसके ऊपर ये बोलना झूठ नहीं है इट इज नॉट टेलिंग मान सकते हैं से। ब्रह्म को कर्ता मानना ही पड़ेगा लेकिन सुर में तो ऐसा नहीं बोलना फर्क मालूम रखो ब्रह्म को मैं तो मानने से ही ब्रह्म का स्वरूप क्या है मालूम होता है और स्वर्ग में क्या है कोई कर्तृत्व नहीं है ठीक ऐसा नहीं है अभी इस옥사다 मालूम हरा क्या है मुझे एक द सेम एग्जांपल ऑफ यू नो वाइट लाइट क्वेश्चन हां व्हाई आई मीन यू नो इट लाइक द वे इट इज लाइक वाइट हैज गॉट नो एक्चुअल कलर आई मीन दैट्स अ प्रिसंपशन आई मीन इट्स इट्स अ काइंड ऑफ थिंग इट लुक्स लाइक व्हेन इट गो गोस्रो प्रिसंप्ची सी कलर अभी दो डिस्क्रिप्शन है दो डिस्क्रिप्शन समझ आएंगे ना क्या बोल रहा है यहां पर एकदम कलरलेस है है ना यहां पर एकदम कलर है इसलिए मैं यहां से उधर गया क्या बोलना पड़ता है ये सब कुछ हाय उधर ऐसा बोलना पड़ता है है ना वहां से इधर आया मैं क्या बोलना पड़ता है ये कलर कुछ है ही नहीं ऐसा बोलना पड़ता है वहां से इधर आया कलर भी नहीं कुछ भी नहीं है ऐसा ही बोलना पड़ता है यहां से उधर गया सब कुछ उधर ऐसा बोलना पड़ता है दोनों ठीक है <laughs> अभी क्या है फर्क इधर है आप इसको इसको दोनों को देखकर आप बोल रहे हैं बात कर रहे हैं तो ये सब कुछ उधर कॉम्पोजिट फॉर्म में है ऐसा ही बोलना ठीक है गलत नहीं है लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये जो है उसका ही रूपांतर है मैनिफेस्टेशन इसलिए इसका स्वरूप भी वो ही है, है ना इसलिए स्वरूप ऐसा आपने याद रखा स्वरूप स्वामी जी जस्टिस देखो जी वही बोल रहा हूं मैं उसको ही बोल रहा हूं मतलब आपकी दृष्टि इधर रहकर उसको वर्णन किया उसका वर्णन किया आप जो कह रहे हैं, वो हंड्रेड परसेंट ठीक है लेकिन इसको देखने के दो तरीका हैंग के साथ देखना एक वन ये, ये व्यवहार दृष्टि है उसी को मैं सुरु दृष्टि से देखता हूँ ये क्या है ऐसा पूछा क्या है ऐसा पूछते हैं सूर्यश्मि ही है ऐसा मैंने समझा इसलिए मैं क्या बोलता हूं उसको ही मैं स्वरूप दृष्टि से देखा तब ब्रह्म है वो, वो कलर है समझ जाएंगे ना इसलिए इसका मतलब क्या है जब तक आप व्यवहार दृष्टि को रखते हैं तब तक अध्यारोप है जब आप परमार्थ दृष्टि से देखते हैं तब अपवाद हो जाता है समझ में इसलिए शंकराचार्य इसको बहुत बहुत स्पष्ट किया है बहुत इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं कर सकता दो दृष्टि है जगत के बारे में उसको याद रखो है ना व्यवहार दृष्टि स्वरूप दृष्टि जैसे इतना बड़ा बड़ा क्या हुआ घड़ा मिट्टी देखो घड़ा को घड़ा भी देख सकते हैं मिट्टी भी देख सकते हैं घड़ा को देखा तो व्यवहार है मिट्टी से देखा तो स्वरूप है मिट्टी में घड़ा नहीं है लेकिन घड़ा में मिट्टी है स्पष्ट है इसलिए अध्यारोप जब बोलता है झूठ बोल रहा है ऐसा नहीं है ना क्योंकि झूठ कैसा नहीं है देखो वहां पर ब्रह्म क्या है निरुपाधिक है निर्विशेष है ईश्वर भी ऐसा ही है हमने थोड़ा माया को अलग करके हम एक डिस्क्रिप्शन दिया वो अभी ब्रह्म नहीं है ऐसा नहीं है ये डिस्क्रिप्शन हमारा है अध्यास से हम जब कुछ ना कुछ बोलते हैं देखो मैं पुरुष हूं ऐसा बोला क्या मैं पुरुष बन गया अध्यास में कुछ बोल रहा हूं उसी प्रकार इधर भी मैं माया अध्यारोप करने के बाद भी वो ईश्वर ब्रह्म नहीं है ऐसा नहीं है अभी भी ब्रह्म है हो गया लेकिन हमारी सुविधा के लिए हमने उसको अलग किया करके रखा है ना अलग करके रखने पर भी वो वस्तु तो है ना अलग करना मिथ्या है लेकिन माया मिथ्या नहीं है क्योंकि वही है समझो ठीक समझो देखो जी मिट्टी एक ही है मैंने ये कहा ये गोल को रखा और गलत है लेकिन यहां भी है, वो भी मिट्टी है भी मिट्टी है ये मिथ्या नहीं है इसको ठीक तरह से समझो स्वामी मिट्टी में भी सारे पहले से वह तो प्रकट होते हैं अगर उसमें पहले से नहीं होते में तो प्रकट भी नहीं होते जैसे है वाली बात है। क्या जी उसी को है बोल रहे हैं हाँ, मिट्टी मिट्टी में आ, है इसलिए हाँ, मैं बोल रहा हूँ झूठ नहीं है नाना तो झूठ नहीं है नाना तो एक विषय है नाना तो बुद्धि गलत है समझ आ रहा है ना आपको क्योंकि देखो मैं देखने की दृष्टि ही गलत है यहां पर एक विकार है यहां पर एक विकार है मैं अलग अलग समझा दोनों वस्तु एक ही है उसी प्रकार मैंने ब्रह्म का स्वरूप को ही अलग करके ये ब्रह्म है ये ईश्वर है ऐसा बोला तब तो दोनों जोड़ने से वो ईश्वर बना है ना लेकिन माया भी एक वस्तु है ब्रह्म भी वस्तु है माया ब्रह्म ही है अलग करना गलत है अध्यारोप है लेकिन माया मिथ्या नहीं है आई थिंक यू है बाद में उसी प्रकार माया और जगत में रख लो माया एक है सिर्फ शक्ति है उसमें व्यवहार के द्वारा बहुत कुछ दीख पड़ा दीख पढ़ने से यो, जो दीख पड़ रहा है वो भी माया ही है इसलिए परंपरा वो भी ब्रह्म है वही मिथ्या नहीं है लेकिन मैंने अलग किया ना वो मिथ्या है आपने पड़ा वो भी नहीं। हो सकता है जी दिख रहा हा है आ, ना इसे दिख रहा है वो जीव मिथ्या नहीं है लेकिन उसमें ओ, अध्या, अध्यास करके अभी अध्यास बोलता हूं अध्यास करके आपने आपको गलत समझाया जीव ऐसा और ब्रह्म है जैसा इधर करता हूं जगत ब्रह्म ही है लेकिन मैं ब्रह्म से अलग करके देखा यह विद्या है उसी प्रकार मैं ब्रह्म ही हूं लेकिन पराप्रकृति के द्वारा मुझे अलग करके देखा यह मीत्या है से देखा ना तो हाँ इसका मतलब क्या हुआ देखो सर्वज्ञत्व सर्वशक्तित्व व्यवहार एक है व्यवहार भी मिथ्या नहीं है याद रखो ये वाक्य मेरा नहीं है सत्य सदात्मना सत्यत्व अभ्युपगमान सर्विककाराण सर्व, सर्व व्यवहाराण सत्यम इसका मतलब क्या है परमार्थ दृष्टि से देखा तो सिर्फ विकार ही नहीं है ये व्यवहार भी ब्रह्म है, ब्रह्मी है। लेकिन मैं उसी व्यवहार को ब्रह्म करके देखा वो मिथ्या नहीं निरात्मकम भूतम किंचित व्यवहार आय अवकल्प थे वो ब्रह्म नहीं रहा तो उसमें व्यवहार नहीं हो सकता जैसा मिट्टी नहीं है वो घड़ा है ऐसा तो कोई बोला ए, है ना मिट्टी न रहने वाला घड़ा मिथ्या ही है उसी प्रकार मैं ब्रह्म से अलग करके व्यवहार को देखा वो मिथ्या है ब्रह्म के साथ देखा तो व्यवहार है लेकिन उसी में इसका मतलब क्या है स्वरूप दृष्टि से ब्रह्म है व्यवहार दृष्टि से अलग साध पड़ता है Means that अध्यारोपण इज डनिंगली जानबूझ करता है शास्त्र करता है अध्यारोपण मतलब इसको दिखाने के लिए कैसा बोलता हूं सुनो भाषाकार दृष्टांत देते हैं मैंने इसके बारे में कल बोला अर्थ को समझाने के लिए मैं पत्र लिखा है ना इसका मतलब क्या है अर्थ के ऊपर ओ पेन में जो लिखा उसको अध्यारोप किया अर्थ क्या है मालूम है ये यही है ये यही है मतलब क्या है कुछ लाइन्स है ये कलर वाला है तो देखो मैं जो अर्थ में स्पष्ट किया होना उसमें देखो ऐसा बोलता या नहीं जी जब आप अर्थ को देखते हैं उसमें गलत नहीं है आप बोल रहे क्या जी अर्थ बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं ये नीला है क्या आपका अर्थ नीला है ऐसा आपने पूछा क्या बोला अर्थ <laughs> में नीला नहीं है जी वो लिखने में नीला है लेकिन अर्थ को रखा है अर्थ को समझाने के लिए इसको अध्यारोप करके दिखा है यहां पर भी समझना क्या है ये इंक जो है वो मिथ्या नहीं है इंक जो है वो मिथ्या नहीं है लेकिन आप स्वतंत्र रूप से इंक को ही देखा वहां पर अर्थ को नहीं देखा तो वो मिथ्या हो इसलिए ओ इसका तात्पर्य क्या हुआ देखो सर्वज्ञ सर्वशक्तित्व व्यवहार एक है सर्वज्ञ सर्वशक्तित्व स्वरूप एक है व्यवहार को छोड़कर स्वरूप है लेकिन स्वरूप को छोड़कर व्यवहार नहीं है ऐसे में ट्रीमालू हो रहा है ना आपको व्यवहार स्वरूप को छोड़कर नहीं है लेकिन स्वरूप व्यवहार को छोड़कर है है ना इसलिए वो स्वरूप को छोड़कर नहीं ना व्यवहार इसलिए व्यवहार के द्वारा उसको समझ सकता है वो छोड़कर है तो कैसे समझ सकता है पूरा पूरा इंडिपेंडेंट है तो कैसे समझा समझ सकता है, समझ सकता है? और अगर स्वरूप इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तो उसके द्वारा अगर स्वरूप इंडिपेंडेंट नहीं व्यवहार तो, से तो व्यवहार को उसके तेरे कैसे समझ सकते उसी को बोल रहा हूँ जी नहीं नहीं देखो जी वहाँ पर वास्तव में क्या है आप समझना क्या होते देखो स्वरूप ये जो है ये स्वरूप को नहीं छोड़ा है लेकिन स्वरूप इसको छोड़कर है थोड़ा आ, स्वरूप अगर व्यवहार से इंडिपेंडेंट नहीं होता हाँ तो उसके द्वारा व्यवहार को समझ नहीं सकते उसके द्वारा व्यवहार को समझ नहीं सकते तो उसी को बोल रहा है उसी को बोल रहा ना कर मैं उसी को बोला ये इंडिपेंडेंट ही रहा ब्रह्म स्वरूप से अलग ही रहा तब इसको समझ भी नहीं सकते हैं इसके द्वारा उसको मैं बोल रहे। क्या व्यवहार स्वरूप से इंडिपेंडेंट रहा तो उसको नहीं समझ हाँ मैं कह रही हूँ अगर स्वरूप व्यवहार से इंडिपेंडेंट नहीं रहा आ? तो व्यवहार भी नहीं वो सम, उसके द्वारा समझ सकते समझ सकते नहीं व्यवहार होता ही नहीं है <laughs> <laughs> नहीं कि व्यवहार <laughs> समझ में आ गया ना? आरोप समझने का बात ही नहीं है समझ में आ रहा है आपके हो इसलिए हजार बार चर्चा करो फर्मा लेकिन अंत तो को तो ठीक तो तो बैठना है। है ना इसलिए भगवान क्या किया है वो बाद में मालूम होगा अभी मैं उसको नहीं बोलता अभी क्या हो गया ओ उपाधाना ये, ये सर्वज्ञ सर्वशक्ति ही है ये स्पष्ट हो गया है हम यहाँ पर रुकेंगे